भारतीय दर्शन वैदिक दर्शन सृष्टि क्रिया प्रलय के अंत में सृष्टि करने की परमात्मा को इच्छा होती है तब वह प्रकृति के गर्भ में प्रवेश कर उसे कार्योन्मुख करता है बाद में तीन गुणों में परस्पर वैषम्य उत्पन्न होता है इसके बाद महस से लेकर ब्रह्मांड पर्यंत तत्वों की तथा उनका अभिमान रखने वाले ब्रह्मा आदि देवताओं की वह सृष्टि करता है फिर चेतन और अचेतन अंशों का उदर में निक्षेप कर परमात्मा ब्रह्मांड में प्रवेश करता है सब देवताओं के मान से हजार वर्ष के अंत में इतने नाभि से पद्म कमल को उत्पन्न करता है उस पद्म से चतुर्मुख ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं और चतुर्मुख ब्रह्मा जगत की उत्पत्ति के निमित्त हजार दिव्य वर्ष पर्यंत तपस्या करते हैं उस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान अपने शरीर से पंचभूतों की सृष्टि करता है पंचभूतों की सहायता से परमात्मा के द्वारा सूक्ष्म रूप में उत्पन्न किए हुए चतुर्दश लोगों को चतुर्मुख के अंदर प्रवेश कर उन्हीं के नाम को धारण कर स्थूल रूप में परमात्मा उत्पन्न करता है बाद को सभी देवता अंध के भीतर से उत्पन्न होते हैं इस प्रकार क्रमशः अवशिष्ट सृष्टि होती है जब राजसिक तथा तो तामसिक प्रकृति के लोग सात्विकों पर उपद्रव करने लगे तभी भगवान के भिन्न भिन्न अवतार हुए उनमें श्री कृष्ण को छोड़कर और सभी अवतार परमेश्वर के अंशभूत हैं किंतु एकमात्र अवतार श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं सबसे पहले मत्स्य अवतार हुआ मत्स्य अवतार दो बार हुआ कुर अवतार भी दो बार हुआ क्योंकि अमृत मंथन दो बार हुआ था वराह अवतार भी दो बार हुआ नृसिंह अवतार एक बार हुआ वामन अवतार भी दो बार हुआ राम अवतार एक ही बार त्रेता युग में हुआ परशुराम अवतार भी, भी एक ही बार हुआ इसी प्रकार कृष्ण अवतार भी एक ही बार हुआ बुद्ध तथा कल्कि अवतार भी एक ही बार हुआ ये दस अवतार हैं इनके अतिरिक्त और भी अवतार हुए हैं जैसे व्यास अवतार राम अवतार से पहले हुआ था स्वयंभु मनु के समय में यज्ञ और ऋषभ ये दोनों अवतार हुए इन सभी अवतारों का एकमात्र प्रयोजन दुष्ट दमन तथा सज्जनोद्धार है भगवान नाना रूप से जगत में आकर जाग्रत, स्वप्न सुसुप्ति मोह तथा तुरीय इन अवस्थाओं के द्वारा जीवों का पोषण करता है जाग्रत अवस्था ब्रह्मादि सभी चेतनों में होती है स्वप्नावस्था सभी जीवों की होती है सुसुप्ति तथा मोह अवस्थाएँ रुद्रादि सभी जीवों की है सूर्यावस्था मोक्ष है गर्भावस्था में भी भगवान ही सबका पोषक है इसी प्रकार प्रलय रूप संहार भी होता है प्रलय दो प्रकार का है महाप्रलय और अवान्तर प्रलय महाप्रलय तीनों गुणों से लेकर ब्रह्मांड पर्यंत के अभिमानी ब्रह्मा आदि का नाम महाप्रलय में होता है इस अवसर पर भगवान सृष्टि के नाश की इच्छा करते हुए शेष या संकर्षण के भीतर प्रवेश कर मुख से अग्नि की ज्वाला निकालता है और उसे आवरण सहित ब्रह्मांड जलकर भस्म हो जाता है सभी कार्य अपने अपने कारण में लीन होकर केवल प्रकृति मात्र रह जाती है लक्ष्मी भी जल जलस्वरूपा हो जाती है और उस महान जल राशि में लक्ष्मी स्वरूप एक वट के पत्र पर शून्य नाम के शून्यनामा नारायण सहन करते हैं प्रलय में अन्य कोई आश्रय न होने के कारण सभी जीव नारायण के उदर में प्रविष्ट होकर रहते हैं श्वेतदीप अनंत आसन तथा वैकुंठ में श्री के अंशों का नाश प्रलय में नहीं होता अंधतमस का भी नाश नहीं होता गौरव आदि नरकों का नाश होता है अबांतर प्रलय के दो विभाग हैं दैनंदिन प्रलय तथा मनु प्रलय दैनंदिन प्रलय प्रतिदिन ब्रह्मा की रात्रि आने पर जो नाश होता है वह दैनंदिन प्रलय है इस अवस्था में भू भुआ तथा स्व इन्हीं तीनों लोगों का नाश होता है इंद्र आदि इस समय में महर लोक को चले जाते हैं दूसरा मनु प्रलय प्रत्येक मनु के भोग काल की समाप्ति के अवसर पर जो नाश होता है वही मनु प्रलय है इसमें भूलोक के मनुष्यादि मात्र का नाश होता है अन्य दोनों लोकों के वासी महर लोक को चले जाते हैं और तब ये तीनों लोक जल से पूर्ण रहते हैं सभी ज्ञान परमात्मा के अधीन हैं शरीर स्त्री आदि का ममता रूप ज्ञान तो संसार का कारण होता है और योग्य अपरोक्ष रूप ज्ञान मोक्ष का हेतु होता है चतुर्मुख से लेकर उत्तम श्रेणी के मनुष्य पर्वत सजीवों को ही अपरोक्ष ज्ञान होता है तमो योग्यों को नहीं होता मोक्ष के हेतु अपरोक्ष रूप ज्ञान के साधन निम्नलिखित हैं नाना प्रकार से सांसारिक दुख को देखकर कर संतों की संगति से अहलौकिक तथा पारलौकिक फल में विराग उत्पन्न होना सम दम आदि गुणों से युक्त होना अध्ययन में निरत होना शरणागति गुरुकुलवास गुरु के उपदेश द्वारा सस शास्त्रों का श्रवण उनका मीमांसा आदि के द्वारा मनन यथायोग्य गुरु भक्ति परमात्मा में भक्ति अपने से नीचों से के प्रति दया अपने समानों के प्रति स्नेह अपने से उच्चों में भक्ति ज्ञानपूर्वक निष्काम होना शास्त्रों में निषिद्ध बातों का त्याग भगवान में सबका समर्पण जीवों में देवों में तारतम्य को समझना और भगवान को सबसे ऊंचा जानना पांच प्रकार के भेदों का ज्ञान प्रकृति और पुरुष में विवेक ज्ञान अयोग्यों की निंदा और उपासना ये ब्रह्मा से लेकर सभी योग्य जीवों के लिए मोक्ष प्राप्ति के हेतु है इनका अभ्यास करना आवश्यक है उपासना के दो भेद हैं सर्वदा शास्त्र का अभ्यास करना तथा ध्यान करना किसी को अभ्यास से और किसी को ध्यान से अपरोक्ष ज्ञान मिलता है ध्यान अन्य सभी विषयों को हेय दृष्टि से देखते हुए भगवान के विषय में अखंड स्मृति को ही ध्यान कहते हैं इसी को निधिध्यासन तथा समाधि भी कहा जाता है यह श्रवण तथा मनन के द्वारा अज्ञान संशय तथा मिथ्या ज्ञान का नाश होने पर होता है गुणोपासना भगवान के भिन्न भिन्न गुणों के अनुसार उपासना में भी अनेक प्रकार होते हैं कोई आत्मस्वरूप एकमात्र गुण को लेकर भगवान की उपासना करते हैं वे एक गुणोपासक हैं उत्तम श्रेणी के मनुष्य सच्चित आनंद तथा आत्मस्वरूप तत्व इन चारों गुणों से विशिष्ट भगवान की उपासना करते हैं इसी प्रकार देवों में भी ब्रह्मा वेद में कहे हुए अनंत गुण और क्रिया से विशिष्ट भगवान का ध्यान करते हैं क्रिया अंश को लेकर सामान्य रूप में भगवान की उपासना सरस्वती करती है अपने अपने अधिकार के अनुसार देवता लोग भगवान के भिन्न भिन्न अंश को लेकर उपासना करते हैं कोई कोई ऋषि अपनी देह के अंतर्गत बिंब की ही उपासना करते हैं अप्सराओं को काम भक्ति से उपासना करनी चाहिए देवताओं की स्त्रियों को ससुरभाव से भगवान की उपासना करनी चाहिए अपने अपनी योग्यता के अनुसार उपासना करने से मुक्ति मिलती है अन्यथा उपासना का अनर्थ को प्राप्त करता है उपासना के भेद से दृष्टि में भी भेद है जैसे कोई अंतर्दृष्टि कोई बहिर्दृष्टि कोई अवतार दृष्टि और कोई सर्व दृष्टि होते हैं इसे लोग अंत प्रकाश वाले होते हैं इसलिए वे अंतर दृष्टि कहे जाते हैं मनुष्य बहिप्रकाश से होते हैं अतएव वे बहिर्दृष्टि होते हैं देवता सर्वप्रकाश होते हैं तभी सर्वदृष्टि हैं अतय मनुष्यों को अग्नि तथा प्रतिमा मूर्ति की उपासना करनी चाहिए उपासना के अनुसार ही ज्ञान भी होता है इन साधनाओं के द्वारा मोक्ष होता है इनके अतिरिक्त हरि का स्मरण कीर्तन जप अर्चन द्वादशी व्रत आदि अनेक प्रकार साधन हैं जो भक्ति के द्वारा मोक्ष प्राप्ति के हेतु है अज्ञान तथा बंधन परमात्मा के अधीन है मोक्ष भी परमात्मा के अधीन है उक्त साधनों के द्वारा अपरोक्ष ज्ञान होने के बाद परम भक्ति उत्पन्न होती है तब भगवान की अत्यंत प्रसाद प्राप्ति होती है इससे प्रकृति अविद्या आदि के मोक्ष मिलता है मोक्ष के भेद मोक्ष चार प्रकार के हैं कर्मक्षय उत्क्रात अर्चिरादि मार्ग और भोग पहला कर्म क्षय अपक्ष ज्ञान होने पर सभी संचित पापों का अनिष्ट तथा पुण्यों का सब तरह से नाश हो जाना ही कर्म क्षय कहलाता है प्रारब्ध कर्म का नाश भोग से ही होता है सत्यलोक के आधिपत्य रूप पुण्यात्मक प्रारब्ध फल का अनुभव ब्रह्मा को सत ब्रह्म पर, कल्प पर्यंत होता है गरुण तथा शेष को पुण्यपाप रूप प्रारब्ध का अनुभव पचास ब्रह्म कल्प पर्यंत होता है इंद्र और काम को बीस कल्प पर्यंत एवं सूर्य चंद्र आदि देवताओं को दस ब्रह्म कल्प पर्यंत प्रारब्ध कर्म का अनुभव होता है अन्य उत्तम श्रेणी के मनुष्यों को एक ब्रह्मकल्प मात्र अनुभव होता है प्रारब्ध कर्म के भोग फल का अनुभव समाप्त कर सुशुभनारूपी ब्रह्मनाड़ी के द्वारा देह से निकलकर जीव ऊपर उठता है यहाँ से कोई वायु द्वारा चतुर्मुख तक पहुँचते हैं और किसी को सीधे परमात्मा की प्राप्ति होती है उत्क्राम उत्क्रांति लय अर्चिरादि मार्ग देवताओं का न तो उत्क्रमण होता है और न अर्चिरादि मार्ग ही होता है मनुष्य आदि को ही दोनों प्राप्त होते हैं किंतु तो इससे मुक्ति नहीं होती क्रम मुक्ति उत्तम जीवों में देह का लय हो जाने से क्रमशः मोक्ष मिलता है उत्तरोत्तर देहों में क्रमशः लय होते होते चतुर्मुखी देह में जब जीव प्रविष्ट हो जाता है तब ब्रह्मा के साथ साथ विरजा नदी में स्नान करने से लिंग शरीर का नाश हो जाता है लिंग शरीर का नाश हो जाने से जीव संबंध का अर्थात जीवत्व का नाश समझा जाता है चौथा भोग मोक्ष अंत में सामिप्य के सारूप्य तथा सायुज्य चार प्रकार के मुक्ति में भी जीव भोग प्राप्त करता है इन सभी अवस्थाओं में तारतम्य है अपने अपने उपासना के अनुसार सभी ईर्ष्या असूया आदि से रहित होकर आनंद में मग्न रहते हैं ये मुक्त जीव संसार में फिर नहीं आते ब्रह्मा आदि जीव जब मुक्त हो जाते हैं तब उनमें सृष्टि करने का व्यापार नहीं रहता